श्रीराम श्री श्रीरामकृष्णकथात श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरे तथा भक्तगृह ष परेद प्रयात से खेला घोषा गृह शुभागमन वैष्णव प्रत्युपदेशभो श्रीरामक प्रयात से खेला घोष से गृह प्रवशति रात्रो दस प्रा दसवादन गृह तथा गृह से बृहत्ण कौमदी विभाम संवृत्त गृह प्रवशन श्री प्रभुभा संवृत्त सवर्त रालो मटर्मोदय अनेक भक्ताकोड़ो बृहदभ्यथना प्रकोष्ठ दिल तलम आलिंदन एकवार दक्षिण तो बहुदूर गतः पूर्वतः पुनरपी उत्तरास्ता दूरं आगम्य अंतपुर गति तदिशात आगमन समये सृहम के अनध्युषितव प्रत्योवर्ती दीर्घांद विशिष्टा कतिचन बृहद प्रकोष्ठा अव रेजु श्री प्रभु उत्तरपूर्वादर्ति कस्चि प्रकोष्ठे उपवेशिता इदानम भावस्थ गृह सेन स निम्य सैनागम्य अभ्यथन सवैष्णव अंगु तिलकादि करे च हरिनाम मलाधार जन प्राचीन सखेला घोष से संबंधी सोंतरा अतरा दक्षिणेशरम उपागम्य उपगम्य श्री प्रभु साक्षाचक्रे कि केशाव्य सा कसाचि वैष्णवा भावीर्ण तेक्ता ज्ञाना वीव्रगर्हाँ सामचरती श्री प्रभुरीदानी कथयति श्री प्रभो सर्वर्मसम प्रेम धर्म श्रीरामकृष्ण वैष्णव भक्त तथान भक्ता मम धर्म सत्य अपरस चर्मो भ्रात मतमश्रद्धेय एक द्वित नए भिन्न भिन्ननाम भिन्न भिन्न जन अधीये से कोपी गढ़ोपी वजती आल्ला कोपी भाषते कृष्ण कोप्पी भड़ति शिव की जलमस्ति यहां पुष्क लोका वदती जलम लोका, ओयातार अपरतीर्थारथय पुनर लोका पानी जलम, परतीर्थ पाद हिंदुद्रीस्टर्मीया कथयं ओयाटार्ट महम्मदीया वदी पाई किंतु वस्तुएकम मत मगैक धर्म से मतमेको मगरोपल ईश्वर प्रति प्रेर यहा नद नादि सागरेण मिलती वेदपुराणतंत्रु प्रतिपाद्य सच्चिदनंद वेदे सच्चिदनंद ब्रह्म पुराणेश सच्चिदनंदमा तंत्रो सच्चिदाननंद शिव सच्चिदनंद ब्रह्म सच्चिदनंदिदाननंद शिव सर्वे सर्वेषिस्थिता वैष्णोभक्ता महाशय एव ईश्वरोय किम वैष्णव प्रत्युपदेश जीवन मुक्त क उत्तम भक्त ईश्वरदर्शनलक्षण किं श्रीरामकृष्ण ये तुभवा तदा तो जीवन मुक्त परात प्रत कवल वाचपति ईश्वरोऽस्ति तस्येच्छया तत्सर्वं भवति विषयिणः केवलं शृण्वन्ति न तु विश्वसन्ति विषयेन ईश्वरः कीदृशो जानासि पितृभ्यः ज्येष्ठतात्पत्न्योः कलहं श्रुत्वा बालकान् यथा विवादं कुर्वाणा ब्रुवन्ति ममेश्वरः अस्ति सर्व एव किं पारयन्ति तेन उत्तमो जनः सृष्टः मन्दजनः सृष्टः भक्तः अभक्तः भक्त कृत अभक् आस्ति सर्वं विचित्रं विचि तति क्वा अति प्रकाशा क्वाच न्यून प्रकाश सूरियालोको मृदपेक्षया उदके स्फुतरभासा पुनः अवपेक्षया आदर्शे अक्रकाश किंच भक्सु श्रेणी विभागा सी उत्तम भक्त मध्यमो भक्त अधमो भक्त चेती गीतायां एक अस्त वैष्णो भक्त ओं आर्य श्रीरामकृष्ण अधमो भक् भ्रृते ईश्वरस्तकाशमध्ये बहुदूरे मध्यभक्त वरूतेसु चैतन्यूपेण प्राणरूपेण राजम भक् वदतीर स्वयं सर्व सर्वूथ तत्तर एव यदश्य तद्वर से एव माया जीव रूप जीवजगदाद संवृत्त तमनरे न्यंकिचि भिदे वैष्णवभक्त ईदृशी दशा किमकृष्ण तदर्शनमतरेदृशी दशा नवती किशन से लक्षणम अस्त क्वचि स उन्मादवत्सती क्रंदती नृत्य गायती कदावा बालकवत्चवर्षीय बालावस्था ऋजुस्वभा उदार हैनहंकार विषय न गुणैर्वश्य सदानंदम क्वचिवा पिताचवत्च्य शुचिभेदबोधरि आचाराचरेशु समबुद्धि कदिवा जड़वत् किरीक्षणमाण इव अतः किमी कर्म कर न शक्ति निश्चे प्रभु श्रीरामकृष्ण कि इंगयती श्रीरामकृष्ण वैष्णवभक्त प्रति तदीयद ज्ञानम अहम मदीयचद हे ईश्वर र्ता अहम कर्ताेत हे ईश्वर सर्व तदीय देह मनो गेह परिवार जीव जगदीक न किमी मामकीनमेतान यदर त्र तूयसा दवीयान यने हृदय मध्ये अंतरियामीपेण किंच स्वयंकग्रह पिग्रह कुर्वाणों विराजते